कहते न इस प्रहार रघुपति हृदय जब किसी हृदय में ये भाव आवे कि न अन्य स्पृह स्प्रिहा हे भगवन और कोई दूसरी स्पृहा है ही नहीं कामना हमारे मन में है ही नहीं रघुपति हमारे मन में कोई दूसरी कामना नहीं न अन्या काम स्प्रिहा हृदय मेरे हृदय में कोई कामना नहीं अस्मदीय अस्मद बने मेरे हृदय में हमारे मेरे हृदय में ये भगवान है ही नहीं सत्यम बदामी अब भगवान के साम कहो कि सामने मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ भगवान कोई कामना नहीं सत्यम बदामी और कहते हैं कि बाप झूठ बोलते हो तो तो कहते हैं अब आपसे क्या छिपा है कहते हैं भगवान अखिल अंतरात्मा भगवान मने आप आप तो सबके अखिल के मने सबके अंतरात्मा है तो सबके हृदय में बैठे हुए आत्म स्वरूप में बैठे हुए हैं तो भला आपसे क्या छुपा हुआ कि हम सत्य बुढ़ने की धीरे बोले तो इसलिए जो वो आप अंतरात्मा होकर के जानते हैं कि हमको कोई कामना नहीं तो देखो बस परमात्मा के पास पहुंचने में हृदय में पहुंच करके परमात्मा के दर्शन करने में अगर व्यवधान है तो बस कामना है कामना की दीवार खड़ी हुई इसीलिए अज्ञान है इसीलिए मोह है सब उसका काम नहीं है कामना समाप्त हो जाए तो फिर मोह भी गया अज्ञान भी गया सब निवृत्त हो जाए पर्दा ही हट जाए इसलिए कामना ही सबसे बड़ा व्यवधान है अगर पूछेंगे हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है और शत्रुओं से भी बड़ा शत्रु कौन है महाशत्रु कौन है तो गीता गति श्राप जाए देखो हाँ भगवान तीसरे अध्याय कहते हैं गीता में कि सबसे बड़ा शत्रु यही काम है इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं जिसने कि हमें जो है वो हो सारे विपत्ति जाल में डाल रखा है सारे दुखों की जड़ सारे बंधनों का कारण ये सब काम ही है तब भगवान से कहते हैं हे भगवान इस काम को हमने छोड़ दिया निकाल बाहर किया बिल्कुल कामना हमारे हृदय में अब नहीं रह गई अब क्या आप कहते हो बोलो अब हम आपके दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं हा? इस प्रकार से देखो आप देखेंगे कि जहां हृदय में कोई कामना नहीं रही तहा परमात्मा की प्राप्ति ये एक प्रकार का ऑटो सजेशन भी है अपने आप में निश्चय करो कि कोई कामना नहीं है हा? तो ऐसे कहने से कामना कोई भाग पड़ी जाती है लेकिन धीरे धीरे कामना घटती जाती है। पहले तो ये समझें की कामना ही सारे दुखों की जड़ है इसलिए कामना को सबको निकालें अस्वीकार करें कोई कामना नहीं कोई कामना नहीं <coughs> और ये तो मानो तुलसीदास ही कहते हैं भगवान के सामने साक्षात खड़े होकर के भगवान हम तो कसम खा के कहते हैं कि कोई कामना नहीं सत्य बात बिल्कुल कहना और आप जानते हो हमारे हृदय कोई कामना तो अब अब कामना नहीं है तो भगवान अब तो आप कृपा करो भक्तिम प्रयक्ष हे भगवान अब हमको भक्ति प्रदान करो प्रयन प्रयाण करो भक्तिम प्रयक्ष रघु कुंगव रघुवर रघुपति रघु रग, रघुश्रेष्ठ कुंगव हे भगवान आप हमको भक्ति प्रदान करो और देखो भक्ति का जो विशेषण यहां पर है उससे पता लगता है भक्ति किसे कहते हैं निर्भराम निर्भराम भक्तिम प्रयक्ष वो भक्ति दो जो कि निर्भरा भक्ति है निर्भरा भक्त बने हे भगवान हम आपके अधीन है आपके शरण में है और आपके ऊपर निर्भर हैं तो निर्भर रहने का भाव कामना के माने क्या है कामना जो होती है वो संसार के विषयों के लिए होती है और जब विषयों की कामना होती है तो व्यक्ति उन विषयों पर निर्भर रहता है और विषयों पर निर्भर न रहे तो इसके मैंने कोई कामना ही नहीं जब कोई कामना नहीं तो आप कहा किस पर निर्भर है तब परमात्मा पर निर्भर है आत्मा पर निर्भर है परमात्मा पर निर्भर है निर्भरता चाहे परमात्मा पर कर लो चाहे संसार के विषयों पर कर लो संसार के विषय मिथ्या माया में है, नश्वर हैं उन पर निर्भर रहेंगे तो दुख दूर नहीं हो सकता दुखी रहेंगे चिंता भय क्लेस रहेगा रहेगा अगर परमात्मा पर निर्भर हो गए तो परमात्मा सत्वस्वरूप है नित्य विद्यमान है आनंद स्वरूप है शाश्वत है, आनंद है गहन आनंद है परम शांति विश्राम है तो बस हमेशा के लिए गुरु प्राप्त हो गई वहां पर कोई भय चिंता के लिए शादी नहीं तो कहते भक्तिम प्रे अघुपुंग निर्भरा मे बेमन मुझे हे भगवान मुझे आप निर्भरा भक्ति प्रदान करें ऐसी भक्ति दें कि बस हम आपके ऊपर ही निर्भर हम लोग कहेंगे कि भगवान के ऊपर निर्भर रहने से कैसे काम चलेगा अरे भाई जैसे छोटा बच्चा है तो वो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहेगा भगवान के ऊपर कैसे निर्भर रहेगा दुनिया में जो है ऐसे भी हैं जिसे वृद्ध पुरुष हुए तो अब किस पर निर्भर है अरे भाई अब अप तो अपने बच्चों के ऊपर निर्भर तो रहना ही पड़ता है लड़कों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा जैसे रखेंगे तैसे रखेंगे पत्नी कहेगी कि अरे हम पति के ऊपर निर्भर हैं वही हमारा जीवन चलाता है वही खाने पीने को देता है तो हम उसी के ऊपर निर्भर तो रहेंगे रहेंगे <K supplement> पति कहेगा कि हम पत्नी के ऊपर निर्भर हैं अब बढ़ापा आ गया वृद्धावस्था आ गया अब अगर वही हमारी सारी सेवा करती तो हम तो आजकल उसी के ऊपर निर्भर हैं तो संसार में लोग सब निर्भर निर्भर है एक दूसरे के ऊपर तो ये निर्भरता सांसारिक निर्भरता जो है ये और लोगों को यह भी लगता है कि इस निर्भरता को हम छोड़ें कैसे ये तो है ही है कि ये निर्भरता कैसे छोड़ी जा सकती है असंभव है लेकिन भक्ति तो तब है जब इनकी निर्भरता न रहे और इन सब पर भी प्रायः व्यक्ति जो निर्भर रहते हैं तो निर्भर तो होने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन उसमें एक कारण आर्थिक कारण भी है कि भाई अपने पुत्रों के पर क्यों निर्भर कर मेरे पास अब ढीला तो है नहीं है अब पुत्रों को ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे तो किस पर रहेंगे तो मारे पुत्रों के पर इसलिए निर्भर है क्योंकि अपने पास एक पैसा नहीं है <स्यों> ऐसे <coughs> करके संसार में सर्वत्र जो है देखते हैं कि सबकी निर्भरता जो है ये भी कह सकते धन के कारण निर्भरता है कोई कोई किसी पर निर्भर नहीं अपने धन के ऊपर निर्भर है मेरे पास धन है तो क्यों मैं दूसरे के ऊपर निर्भर हूं तो ऐसे भी लोग बात सोचते हैं कि धन के ऊपर अपने निर्भर रहो अपना धन अपने पास उसके ऊपर अपने निर्भर रहो क्या दूसरे पर निर्भर होना <ख्थ> बहुत बार चतुर व्यक्ति ऐसे ही करते हैं कि दुनिया में क्यों दूसरे के ऊपर निर्भर रहे हैं? अपने धन के ऊपर निर्भर नहीं <देख> लेकिन उससे भी आगे चल कर के बात यह कि धन की भी निर्भरता झूठी निर्भरता है धन बहुत देर तक काम नहीं देता बहुत दूर तक काम नहीं देता आगे चल करके जहाँ आवश्यकता पड़ती है तो परमात्मा ही काम देता है उसी पर निर्भर होना पड़ता है और उसी की निर्भरता वास्तविक निर्भरता है उसकी निर्भरता एक जगह एक प्रश्न आता है कि क्या करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी पछताता नहीं कहते देखो संसार के ऊपर निर्भर रहने वाला जीवन में कभी ना कभी पछताना पड़ेगा चाहे धन पर रहो और चाहे परिवार पर रहो चाहे किसी पर निर्भर रहो कभी न कभी पछताना पड़ेगा चिंता करनी पड़ेगी भय करना पड़ेगा लेकिन क्या करने से नहीं पछताना पड़ेगा उस परमात्मा की सेवा करने से उसका स्मरण करने से उसकी उपासना करने से और उसकी शरण में जाने से कभी पछताना नहीं पड़ेगा चाहे ये जीवन हो चाहे जीवन का अंतिम समय आ जाए मृत्युकाल आ जाए तो भी व्यक्ति को जो भगवान पर निर्भर है उनको पछताना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बाकी उस समय पछताने लगते हैं, जहां अंतिम काल जीवन अरे सारा जीवन देखो कैसे हम क्या बेकार के कामों में लगे रहे कितना भागे दौड़े कितना क्या किया कितना सब किया क्या हाथ लगा सब बेकार ये सूझने लगता है एक स्वप्न की तरह सारा जीवन दिखाई देने लगता है व्यक्तियों अरे देखो एक सारा को तो सारा जीवन एक सपने की तरह से व्यतीत हो गया एक के बाद एक बोता चला गया मरते खपते रहे कुछ काम कुछ काम काम का काम कुछ नहीं हुआ उपयोगी सार्थकता जीवन में कुछ भी नहीं हुई ऐसे करके अंत में व्यक्ति पछता सकता है लेकिन यदि कोई भगवान का स्मरण करता ध्यान करता है पूजन करता है सेवा करता है भगवान की तो शास्त्र कहते हैं संत कहते हैं ऐसे लोगों को कभी पछताना नहीं पड़ता भगवान की शरण में रहे तो मृत्यु काल में भी पछताना नहीं पड़ेगा ये शरीर छोड़ कर के जाएंगे तो अगले जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा इस जीवन में पछता रहे कि देखो पूर्व जीवन में हमने कोई इतनी तपस्या नहीं की इतनी भक्ति साधना नहीं की नहीं तो इस जीवन में बाल काल से ही व्यर्थ होते परमात्मा के ज्ञान में मग्न होते हा? कैसा सुंदर जीवन होता जैसे कि शंकराचार्य इत्यादि का महान पुरुषों का तुलसीदास जी का जैसा हुआ वैसा आनंद में जीवन होता कहा से देखो कौन पाप पिछले जन्म में किए थे तो जंजाल में पड़े रहे सारे जीवन कुल्लू की तरह से पिसते रहे कुल्लू के बैल की, की तरह चक्कर लगाते रहे पछता रहे मान लो जीवन में तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन ध्यान पूजन करता रहता है जीवन में तो अगले जीवन में फिर ऐसा भी अगले जीवन में भी पछताना नहीं पड़े ये एक काम ऐसा है जिसे व्यक्ति को पछताना नहीं पड़ता इसलिए कहते भगवान के ऊपर निर्भर रहने का अभ्यास करें ये बात ला मे की कैसे भगवान पर निर्भर रहा जाता भक्ति में प्रयोग निर्भरा में अभी कहते ये भगवान ही हृदय में जब इतना बल दे किसी व्यक्ति को अरे सब दुनिया को छोड़ो और भगवान के ऊपर निर्भर रहो ऐसा हृदय में ताकत आ जाए तब कोई निर्भर रहे भगवान फिर कहते है कामादि दोष रहितं रहितम संचय और उसके बाद फिर ये यहाँ अगली पंक्ति में ऐसा लगता है कि पहले तो कहा कि देखो कोई इस स्प्रहा हमें नहीं है लेकिन हमारे मन में जो जितने हमारे हृदय में मन में जो कामादि दोष हैं उनको आप दूर कर दो तो इसके माने क्या पहले तो कहते थे है ही नहीं अब आप कहते इन दोषों को दूर कर दो तो पहले तो भगवान के सामने ही प्रतिज्ञा करके गए थे कि हम कोई और कोई कामना न आपसे नहीं करते हैं हम संसार की कोई वस्तु तो नहीं पहनते हैं दीर्घ जीवन नहीं चाहते हैं धन संपत्ति नहीं चाहते हैं, परिवार नहीं चाहते हैं, हम आपकी भक्ति चाहते हैं, लेकिन फिर भी वासनाएं अपने अंदर विद्यमान हैं और काम आदि दोस्त काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर छल प्रपंच पाखंड इत्यादि जैसे थोड़े बहुत यदा कदा चाहे बहुत प्रकट न हो लेकिन थोड़े बहुत मन में तो कहीं न कहीं छिपे हुए भी बाकी है उनको भगवान आप ही दूर करो तब दूर जब भगवान की निर्भरा भक्ति प्राप्त होती है तब उस भक्ति के प्रभाव में भगवान की कृपा से ये सब के सब दोष आत्यंतिक निवृत्ति तभी होती है एक निवृत्ति होती, होती है प्रकास एक आत्यंतिक निवृत्ति होती है जैसे प्रकाश एक प्रकाश होता है एक प्रचंड प्रकाश होता है अरे सूर्योदय होने के पहले भी प्रकाश हो जाता है लेकिन एक सूर्योदय होने के बाद प्रकाश होता है ऐसे करके कामनाओं का नाश तो भगवान की कृपा और भक्ति प्राप्त होने के पहले भी हो जाता है लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद भी कामनाओं का नाश होता है, तो इसलिए उसमें ये विरोधाभास की शंका नहीं करनी चाहिए कहते काम आदि दूसर ही तम कुरु मान संचय के हमारे मन को आदि करके ये बता दिया कि काम, काम आदि मैंने काम क्रोध लोभ ये सब आदि में आ गए इन सबको भी भगवान हमारे हृदय से दूर कर दो बास हृदय बिल्कुल शांत निर्विकार रहे और आपका ही ध्यान चिंतन में हम लगे रहे आपके निर्भर को करके रहे ऐसे मन को हमारा कर और करोक जो है जो कुछ इसमें बोला गया है तो चाहे तो ये समझ तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं और चाहे ये देख लेना आगे चल करके कि ये सूचना ऐसी कांड की की हनुमान जी ने भगवान से यही प्रार्थना की जब लंका से लौट करके आये तब तो भगवान ने हनुमान जी से कहा कि तुम क्या चाहते हो मांगो तुमने बहुत हमारा काम किया तो हनुमान जी ने यही वंदना भगवान से प्रार्थना यही मांगा इसलिए जो है इस अध्याय की सूचना दी है इसमें और यही मांगना भी चाहिए भगवान से यही जीवन की अंतिम स्वरूप भी सुंदर रूप यही जीवन का है हनुमान जी ने जब यही चाहा तो हम सबको भी यही चाहना चाहिए यही सही रास्ता है अब हनुमान जी का वर्णन करते हैं उनका वो कैसे है? कहते हैं कहते हैं अतुलित बलधामम कहते हैं उनका तो बल अतुलित बल है बल का कोई ठिकाना नहीं अतुलित बल धामम बल के धाम है और ज्ञानी नाम और हेम और उनका जो है हेमशैल माने स्वर्ण का जैसे पर्वत हो ऐसे पर्वताकार उनका शरीर और धनुजन कृषाणुम और राक्षसों के बन को जला करके भस्म कर देने वाले हैं उनके लिए अग, अग्नि के समान है और ज्ञान अग्रगण्यम और ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है और सकल गुण निधानम और उनमें सब प्रकार के गुण भी हैं गुणों के भंडार निधान भी हैं और बानराणाम और समस्त बानरों में अधीश है सबसे अग्रगण्य है बानरों में श्रेष्ठ है और रघुपत प्रिय भक्तम और भगवान श्री राम जी के प्रिय भक्त है कई कई पाठ ये भी है रघुपत प्रिय रघुपत प्रिय दूतम ऐसे बोल देते हैं भगवान के प्रिय दूत है या यहाँ कहते हैं भगवान के प्रिय भक्त हैं बात जातम बात जातम पवन पुत्र है नमामी हम उनको की प्रणाम करते हैं वंदना करते हैं हनुमान जी को अब देखें इसमें जितनी हनुमान जी के संबंध में जितनी बातें कही गई तो ये सुन्दर कांड जो है वो हनुमान कांड है इसमें सब हनुमान की लीला सब वर्णन की गई है इसमें <coughs> इसलिए यही सब बातें बता देंगे अतुलित बल धामम पिछले अध्याय से सूचना मिल गई जब जामान ने कहा हनुमान जी से कि काच प्रसाद रहे हनुमाना तो सुनते ही हनुमान जी भयो पर्वताकार शरीर उनका जो है पर्वत के समान जो है उनका बड़ा विशाल शरीर होकर खड़ा तो बस उसी को रूप को देख करके वहीं से शुरू करते हैं अतुलित तो बलधाम और, और हिम शैला पर्वताकार शरीर हो गया उनका तो उनका जो है उनका रंग वैसे ही उनके रो का शरीर का रंग स्वर्ण के समान था स्वर्णिम रंग का उनका शरीर था है हैं, नहीं, इसी के टेंस बदल जाते इज वास विल तो इज विल भी है इजी वास भी है और परमात्मा के लिए चाहे था कहो चाहे ऐ कहो और चाहे गा गाकहो वो एक ही बात है उत्तीत है इसलिए यह न समझने न करिए उनका स्वर्ण सब सर... स्वर्ण के समान शरीर था तो आप कह दो पता अब नहीं है तो नहीं है, है अब भी इस प्रकार से स्वर्ण शैला देहम ऐसा शरीर उनका स्वर्ण के समान उनका अतुलित बल धामम और बड़े ही सर्वशक्तिमान इस प्रकार की तो शारीरिक वर्णन उनका हुआ सुन्दरता का पहले वर्णन हुआ और इतना बल धाम है इसीलिए समुद्र पार कर गए और कोई समुद्र पार करके स्वयोजन नहीं जा सका हनुमान जी समुद्र पार कर जाते हैं शारीरिक बल इतना है <coughs> फिर वहां क्या करते हैं धनुजन कक्षानम वहां पर लंका लंका क्या है वो धनुजन है वहां तो राक्ष से निशाचर ही निशाचर पास करते हैं जैसे बन में पेड़ ही पेड़ होते हैं ऐसे ही जहां निशाचर ही निशाचर रहते हो तो निशाचरों का बन कहलाएगा तो निशाचर बन में इन्होंने आग लगा दी <coughs> तो जैसे बन में कोई आग लगा दे तैसे तो लंका में इन्होंने आग लगा दी तो इसलिए लंगा में आग लगा देने के कारण से इनको कहते हैं धनुजन कुण है। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य अग्रगण ज्ञानियों में किस प्रकार थे अब ये पता लगेगा जब आप देखेंगे इसी कांड में हनुमान जी गिरफ्तार हो जाते ब्रह्म फास में बन जाते हैं और रावण के सामने हाजिर कर दिए जाते हैं तब तो वो निर्भय होकर के फिर रावण को उपदेश देते हैं तो जो रावण को उपदेश हनुमान जी ने दिया है वहां आपको पता लग जाएगा कि ज्ञान किसे कहते हैं <coughs> हनुमान जी का ज्ञान उस समय सामने आ जाएगा लक्ष्मण जी ने जैसे निषाद राज को उपदेश दिया तो लक्ष्मण जी का ज्ञान वहां पता लग गया लक्ष्मण जी का ज्ञान क्या है ऐसे हनुमान जी में कितना ज्ञान है आपको वहां पता लग जायेगा जहाँ रावण को उपदेश करने लगते हैं और हर वक्त तो नहीं उपदेश होगा रावण के सामने पता लग जाए ज्ञानी नाम अग्र गण्य में और फिर सकल गुण निधानम और उनमें सब प्रकार के गुण हैं सब प्रकार के गुण के, गुण के माने क्या है क्यों ऐसे नहीं कि एक दूध का काम ही कर सकते हैं कई गुणों में ऐसे नहीं है वो और भी सब गुण उनमें है जैसे युद्ध करने में भी बड़े प्रवीण है उपदेश देने में भी बड़े प्रवीण है दूध का कार्य करने में भी बड़े प्रवीण है कृपा करने में भी बड़े प्रवीण है विभीषण जैसे लोगों को लंका से निकाल करके ला करके भगवान की शरण में लाने में भी बड़े प्रवीण हैं ऐसे करके न जाने कितने गुण हनुमान जी में हैं वो सब इस कांड में आप देखेंगे कौन कौन से गुण हनुमान जी में हैं जब भगवान का काम करने हनुमान जी चलते हैं तो आपको पद पद पर उनकी उनकी उनकी, उनकी गुणवत्ता का पता चलता है कि कैसे कैसे कौन कौन गुण भगवान हनुमान जी में है वो सब देखेंगे <स्था> तो इसलिए कहते हैं कि सकल गुण निधानम और बानराणाम अधीशम अस्तमस्त बानरों में अग्रगणी वैसे तो बानरों का राजा सुग्रीव वैसे में और युवराज अंगद हैं हनुमान जी बानरों के राजा नहीं है लेकिन बानराणाम अधीशम ऐसा लगता है जैसे बानरों, बानरों के राजा यही है बानरों के राजा यही है कि मैंने ये चूंकि सबसे अधिक भक्त यही है और निष्काम यही है और भगवान ने इन्हीं को मुद्रिका दे करके भेजा था इसलिए बानर राजा कोई भी रहे नामधारी राजा कोई भी रहे असली बानरों के राजा हनुमान जी इसलिए कहते हैं कि बानाराणाम भीषम और रघुपत प्रिय भक्तम भगवान श्री राम जी के ये परम भक्त है इसलिए उनकी भक्ति का भी स्मरण करो देखो भगवान में भक्ति कैसी है और भगवान में भक्ति कैसे की जाती है ये भक्तों के पात्रों को देखो हनुमान जी भगवान के सेवक है और सेवारी भक्ति है तो भगवान की भक्ति का बहुत बार बहुत ही बड़ा संकुचित अर्थ लिया जाता है कि व्यक्ति अपने घर में रहता है आराम से और एक कोने में कमरे में कहीं भगवान की मूर्तियां वूर्तियां चित्रित रख लिए और सवेरे उठ करके उनकी आरती पूजा कर ली और कहता मैं तो भगवान का भक्त हूँ शास्त्र हमारे इस प्रकार की भक्ति को कहते हैं कि भाई करो ठीक है यहीं से शुरू करो लेकिन भक्ति का सही स्वरूप ये नहीं है भक्ति का वास्तविक स्वरूप ये है जब परमात्मा को उपनिषदों के द्वारा वेदांत के द्वारा कम से कम परोक्ष रूप में जानो और अपने मन बुद्धि को उसी परमात्मा में समर्पित करो और उस परमात्मा के लिए ही शेष जीवन जियो तब भक्ति का रूप आया एक कोने में थोड़ी देर बैठ करके पूजा कर लेना भक्ति पर्याप्त नहीं हो जाती इतनी बातें भक्ति में तो कहते हैं ऐसे रघुपत प्रिय भक्तम ये भगवान राम के प्रिय भक्त हैं हनुमान बात जातम बात जातम माने पवन पुत्र हैं माने उत्पन्न होने वाले बात जातम बातवने पवन पवन पुत्र हैं वाय पुत्र हैं हनुमान जी वो भी अब क्यों अब हनुमान जी समुन्द्र के ऊपर कैसे चले जाते हैं जैसे वायु चलता है पृथ्वी के ऊपर वायु चलता है तो पृथ्वी में सरसर सरसर सर चलता जाता है और आगे नदी आ जाए नाला आ जाए सरोवर आ जाए सागर आ जाए तो भी वायु चला चला जाता है उसमें रुकता नहीं है ऐसे हनुमान जी आगे चलते चले जा रहे हैं इस समुद्र को पार करते लिए, इसलिए बात जागरूक करके स्मरण करो वायु पुत्र समान वायु के समान गतिमान अपने वेदांत के ग्रंथों में जब वैराग्य का वर्णन आता है तो वायु का उदाहरण भी दिया जाता है विरक्त पुरुष वायु के समान होते हैं वायु के समान होते हैं मैंने क्या हुआ वायु जैसे कहीं एक स्थान भवन बना करके ठहरता नहीं चलता रहता है कहीं आसक्त होकर के नहीं बैठता ऐसे ही अनासक्त ऐसे ही होते हैं जिसे पवन तो बिरक्त पुरुष पवन के समान सब जगह विचरण करते रहते हैं वायु आता है इस कमरे में घुसेगा और बैठ करके नहीं रहेगा निकलेगा दूसरे द्वार से निकला चला गया दूसरे कमरे में घुस गया वहां से भी निकला चला गया और आगे बन में चला गया मैदान में चला गया सड़क पर चला गया पहाड़ पर चला गया समुद्र में चला गया कहीं भी चला जाएगा वो लेकिन कहीं भी टिकेगा नहीं ऐसे इसलिए बातचे तब हनुमान जी भी इसी प्रकार से वैराग्यक्तों में से हनुमान जी की भी वैराग्य का एक प्रशंसनीय वैराग्य है या एक आदर्श प्रकार का जो वैराग्य है वो हनुमान जी में देखने में आता है मैंने हनुमान जी में कोई कामना नहीं जब भगवान पूछो कि क्या कामना क्या चाहते हो कोई कामना नहीं कोई कामना नहीं है मैंने विरक्त जो विरक्त उसका न देहाभिमान न ग्रहाभिमान न परिवाराभिमान न धनाभिमान कोई नहीं है उन सब अभिमानों से रहित विरक्त होकर के ऐसे बात जातम नमामि ऐसे हनुमान जी की हम वंदना करते हैं ये हनुमान जी का श्लोक बहुत प्रसिद्ध है अतुलित बल में प्यारी ये लोग बाघ बोल लेकिन इसके अर्थ को भी ध्यान में रख करके बोलना चाहिए भाव से तदभाव भाव भावित हो शास्त्री कहते हैं कि आपने श्लोक याद कर लिया अच्छा है श्लोक बोल करके भगवान के हनुमान जी की आप वंदना करते हो ये भी अच्छा है लेकिन इससे भी अच्छा ये है कि जब इस इस्लोक बोलो तो उसके अर्थ को याद रखो और तद्भाव भावित बनो तदभाव भावित बने जो भाव हनुमान जी में है उसी प्रकार के भाव लाओ भगवान राम का स्मरण करो तो जैसा भगवान का स्वरूप जैसे गुण धाम है वही भाव अपने हृदय में लाओ हनुमान जी का स्मरण किया तो वही भाव अपने आप में भी रखो ऐसे करके ये है अपने इनको इनको भाव से हृदय में भाव आमेंगे तब देखेंगे कि किस प्रकार से यह हमारी साधना फलवती होती है और दिखाई देता है कि हमारे अंदर परिवर्तन आता है कैसे शांति विश्राम कैसे प्राप्त होता है चित्त में उल्लास कैसे आता है और भगवान की सेवा के कार्य में करने की शक्ति भी प्राप्त होती है उत्साह भी प्राप्त होता है और उसमें सफलता भी कैसे मिलती है ये सब देखने में आएगा लेकिन बस बीच बीच में जब बाधा अगर कहीं पड़ती है, तो है तो समझ लो कि अहंकार है तो समझ लो तो कोई कामना है हम भगवान की सेवा करने चले तो भगवान की सेवा करो भगवान के लिए करो लेकिन ये मत चाहो कि हमारी प्रशंसा हो हमारी यश कीर्ति हो अरे होनी होगी तो होगी ना होनी होगी ना होगी लेकिन अपने काम में भगवान की सेवा में लगे हो और जहां ये चाहने लगे की कीर्ति हमारी हो इसलिए हम ये करें तो बस उसी में सफलता में जो स्पीड है आपके कार्य करने की और सफलता की उसमें ब्रेक लग गया जो भगवान की सेवा के कार्य में लगे और जहां अहंकार का अंकुर फूटा नहीं के बस उसी में कार्य में बाधा पड़ने लगी और सीमा हो गई उसी में आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए अहंकार छोड़ करके कामना को छोड़ करके भगवान पर निर्भर रह करके सब भगवान ही करा रहे हैं उन्हीं की शक्ति से सब हो रहा है ऐसा भाव रख करके उन्हीं में समर्पण भाव रखते हुए और अपनी कोई कामना न रखते हुए अपने आप को बिल्कुल अलग दूर करके भगवान की सेवा में लगे रहे एक भगवान के भक्त हुए हैं ज्ञानी हुए हैं और स्त्रियां भी बहुत हुई भगवान की भक्ति हुई जैसे आनंदमयी माँ हुई ऐसी ज्योतिमयी माँ हुई ऐसे और भी कई अभी आधुनिक काल में ही एक से एक बड़ी भक्ति स्त्रियां भी हो गई तो एक वो कहा करती थी इस प्रकार के कि देखो अगर अध्यात्म मार्ग में सफलता चाहते हो अगर भगवान के दर्शन चाहते हो अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो बस एक शर्त है अपने आप को मिटाना पड़ेगा जो अपने को मिटाने को तैयार नहीं उसे परमात्मा नहीं मिलेगा। रमण मार्ष भी ऐसी कहते हैं वो भाषा वो उसी वेदांत कई तात्पर्य वो भी कहने के तरीके अलग अलग हैं रमण मार्ष संदर्शन में कहते हैं अपने अहंकार को भगवान का भोजन बना दो और जहां भगवान तुम्हारे अहंकार को खा जाएगा बस तुम परमात्मा में हो जाओगे मुक्त हो जाओगे अमरता स्वरूप हो जाओगे और अगर तुमने अपने अपने अहंकार को सुरक्षित रखा हा? कि अहंकार को धक्कर नहीं लगनी चाहिए हमारे अहंकार को धक्का नहीं लगनी चाहिए हमारे अहंकार को नहीं बिगड़ना चाहिए कोई कुछ कहे नहीं कोई कुछ बोले नहीं कोई कुछ छो नहीं हमारा तो अहंकार सुरक्षित रहे तो अहंकार ही सुरक्षित रहेगा और परमात्मा तो कहने कहने मात्र को रहेगा ज्ञान ज्ञान तो छूछा रहेगा इसलिए <kuh> अपने आप को मिटाने के माने अपने अहंकार को मिटाना अपने अहंकार को मिटाने के माने अपनी कामनाओं को सबको मिटाना अपने कामनाओं को मिटा दो अपने अहंकार को मिटा दो बस हो गए परमात्मा को प्राप्त यही हनुमान जी ने भी किया देखो हनुमान जी ने अपने आप को मिटा दिया मिटा दिया कि मैंने गले में लगा खांसी फांसी टीचड़ोड़े गए मिटा देने के माने अहंकार मिटा दिया कामना मिटा दी जैसे हनुमान जी ने मिटा दी जैसे भरत जी ने मिटा दी लक्ष्मण जी ने मिटा इस प्रकार के भक्त हैं जो रास्ता इन्होंने अपनाया वही रास्ता है नान्यात हो गया थोड़ोल नान्या्य स्त्रिहार घुपते हृदय सुदीय सत्यं बदा च भवान्निलात्मा भक्ति प्रिय श रुप काम आदिदोषरि कुरानी जयरा श्रीराम जय राम जय जय राम